नाम से पुकारने लगा पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई स्याही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थी भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। तदनंतर भगवती जग्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो मैं शत्रुओं का संहार कर डालूँगी तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से सम्पन्न करने के लिए मैं सम्रांगण में विरज मिचरूंगी तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुम्भ निशुम्भ आदि सभी दानों का मैं वध कर दूंगी इस प्रकार कहकर बलके अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर जल पड़ी उन्होंने काली को भी सांस चलने का आदेश दिया काली का सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया उस मधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा शुम्भ के दो सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड उस समय तो वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक विचार रहे थे वे वहाँ आए और उन्होंने देखा दिव्य स्वरूप धारणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर कर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए राजेंद्र तब वे उसी क्षण शुम्भ के पास चल पड़े उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था उसके पास पहुँचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया साथ ही मधुर वाणी में कहा राजन कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान है ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्वलोक में भी मिलनी असंभव है जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री को न तो देखा है और न सुना ही है राजन वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं उसके सुमधुर स्वर से मोहित हुए मृग सदा उनके पास बने रहते हैं महाराज वह किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए वास्तव में यह ने आपके योग्य है उसके आँखों से कल्याण टपक रहा है उसका पता लगा कर आप अपने घर ले आए और उसे भारिया बनाने की कृपा करें यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है राजन देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है महाराज फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन है